श्री श्रीरामकृष्ण कथा पंचम परछेद काली ब्रह्मशक्त ब्रह्म अभेद सर्वर्मसम श्रीमता मणिमल्लिक सह पंडित लपति मणिमल्लिको ब्रह्मसम सदस्य समाजस्य दोष गुण विषय घोर तर्क कर श्री प्रभु लघुखट्टोपिष्ट पश्य हसती चतरा अंतरा बदती एकत्व तम वीर भाव एक अपेक्षित अन्याय असत्यम दृष्टि तूषि न स्थाव चिंतता ना स्त्री परमार्थ विखाताय आयाति तदा वीर भाव अवलबनीय तदा वक्त अये श्या मम परमा क्यस इधानी ते देहं दी पुनर्सन वहिमल ब्राह्म मत बहुकाल तम्ये त्वदीय मत प्रवेशन शख्यासि प्रतन संस्कार किं स्वतः अपैति कशन हिंदुधर्मी महान भक्त आसत जगदंबाया पूजाम नाम चो यदा राजत्वं प्रवृत्त तदा स भक्ति महमदीय कृत आदिष्ट त्वं इद्ध महमदीय संबत् ब्रोहि केवलं आल्ला नाम जपम कुरू महता आल्ला आल्ले भक्तुम आरेभे परम पर निर्गतं निर्गत जगदंबाई तदा महमदीया तहर्त प्रबंधन कुरी सो अवद्क्षत शेख महाशय माड़यतु अहम युष्माक आम कर्म चेषा कौमी पर जगदंबा मम कंठपर्यत वर्तते युष्माक आलाहम सप्रथम पंचा प्रेरयती सर्वेश हाष्यम पंडित प्रतिहाँ मड़िमलिका ब्रूहि जानासी कि रुचि तथा यद यस्य रुचिभेदा युद्ध पिपाकाकूल तेन नाना नाना चक्रिरे, नाधर्मा नाता चक्री अशेषे ब्रह्मज्ञाधिकिण न अतः तेन पुनः साकार पूजा देवस्था विता माता पुत्रणते गृह मनयनती तमत्स्य सूपमें भर्जन किंच पलान्नवती पलान्न तो सामा पाकाकूल नवती अतः कचि मत्सूप कृतवती। ते छीन परिपाक क्षीणपरीपाकशक्त किंच कचिद इच्छा आमलक्षणे भ्रष्टमत्स्यभोजने वाला प्रकृति भिन्ना पुनः अ सर्वे आस्ते श्री प्रभु पंडितम प्रभुपंडित गकृदेवताशन एहि पुनुने किचि भ्रमण कुर वेला साधपंचवादन मिता जंडिता तथा तरह मित्री समुतस्थु दिवाल द्रक्ष भक्ता अभी केचन तैसतायतला पर मटर्मोदय सामारेण भ्रमन श्री प्रभुरपी गंगातट प्रभु से प्रति इदाने ग्री प्रभु मास्टर महोदय प्रति वद बाबूराम इनूते इदीमूते अयन किं सै गातटे पंडित सम श्री प्रभोनल जात प्रभु वदती कालीस अत आगतस्म पंडित सन सन्वद महोदय चलत गर्शन कर्वाणी श्री प्रभु सहास्य सहावन साक्षादराभ्यरत काली प्रति गीते अस्त उक्त मधुरस्वरेण गाया माता कि कृष्णूपा दिगंबरी हृतप दीपयति साद चरत प्रांगणस्ति ज्ञा प्रज्वाल्य गृह रूपं पश्यरे। पश्य एत्य श्री प्रभु भौमनतिमेदेत माता श्रीपादपम क्रियत्या स्नेह दृष्ट्या त्रिनयनी भक्ता स्हदृषा पश्य वराभयक मताणसेविधान अलंकारा धृतवतीस्तमूर्तिम दृष्टि भूधराग्रजो वदतवान् नवीन भास्कर निर्मति श्री प्रभु वदी ते जामी सायी की सभक्त श्री प्रभुनाटमंदर भ्रमन दक्षिण से आगछति बलिद्वा पंडित जननी छाग्छेद्रष्टुम शक्नो सामा हाष्यम ष पर छेद श्री प्रभु इदान प्रत्यार्तते बाबूराम अवदत अरे ये मास्टर महोदय भी स संध्या संप्राता प्रकोष्ठ से पश्चिमी एत्य श्री प्रभु उपबाव समीपत बाबूराम मटर्मोदय इदान श्री प्रभो सेवाक्लेशन सी कि ते सर्वस्थासु श्री प्रभु स्प्रषुम न शक्ति श्री प्रभो संके बाबूराम कथय न रा छु एदवस्थयां कस्पर्शव दा नोमी स्थता तेन उत्तम बोति ईश्वरलाभ कर्मत्याग्च नूतना स्थागृह भक्त नष्ट स्त्री च पंडित देवाल दर्शन श्री प्रभो प्रकोष्ठ प्रत्याग श्री श्रीप्रभुः पश्चिमदिवस्थदिकस्थ गोलालिन्नाद् वदति त्वया किञ्चिज्जलं पीयतां पण्डितः अवदत् मया सन्ध्योपासनं न कृतं तत्क्षणम् एव श्रीप्रभुः भावोन्मत्तः सन्घायति दण्डायमानः च अभूत् गयां गङ्गां प्रभासादिकासी काञ्ची को वाञ्छति काली काली कालीति वदतो मे अजपा चेत् सिद्ध्यति ते सन्ध्यासु यो ब्रूते कालीति पूजां सन्ध्याञ्च स किम् अपेक्षते सन्ध्या तदन्वेषणाय भ्रमति कदापि सन्धिं नाप्नोति पूजा होमज यज्ञादिकं तन्न पुनः किमपि मनसा इप्स्यते मादनो यागयज्ञो दीयते ही ब्रह्म मैयक्तपाद प्रभु प्रेमोन प्रेण प्रेमोन्मत्ता सन्नद कीना सन्ध्योपास यद उच्चारणा मनो न लीयते पंडित तह जल पिबा ततः सन्ध्योपास क्या श्रीरामकृष्ण अहम तव स्रोत न ऋणध् समय नव त्याग न फले कार्य फल पक् पुष्प आमावस्थाया निकेलश शाखा प्रकर्षण शाखाकर्षण न करनीय तथा भंजना वृक्ष क्षति जाये थे गमनाय प्रबंधन करो बंधुवर्गम आहवती तध्यान नेश्य सुरेन्द्र महेन्द्र महोदय याभु इधदाननमस्थ पूर्णतया प्रकृत प्रकृतिस्थो प्रकृतिस्थो न जाता स तदवस्य एव तदवश्रदति तव अश्वस्य अस्वद्द सामथ्यम अस्त तदीक न गृहा सुरेन्द्र प्रणस व्रतस्थे पंडित सन्ध्योपास कर्म गहोदय बाबूरामच कलिकाता जातिभ प्रणमती श्री प्रभु इदानमस्थ श्रीरामकृष्ण मटर्मोद प्रति वाक् नफुरती क्षण तिठ मटर्मोदय श्री प्रभु कि आदेशति अपेक्षत श्री प्रभो बाबूराम संकेपवेषुम अवदत् बाबूराम अवदत्चित आयताभुदि वीजन कुरबूराम व्यजन श्री मटर्मोदय अमकृष्ण महोदयम सस्नेह इधं न पुनः तब आगमन कथं कुरुषे मास्टर महाशय महोदय नास्को कारण आसीत विशेष गृह कसरामक बाबूराम की हवगत तस्मा स स्थित वाला पक्षी यहां कालस्फोट साधयती जानस किम इनमें कामने कांचनाभ्यंतर ग निपति केंब्रूसेंटर महोदय महोदय आम इद्मी कलंकस्पर्शो न जाता श्रीरामकृष्ण नूतनास्थी दुग्ध स्थाप्य चेत नष्ट न भविष्य मटर्मोदय आं महोदय श्रीरामकृष्ण बाबूरामण इह स्थात भावावस्था अस्त जान अवस्थित आवश्यक तेनोक्त क्रमण स्थायामी अन था अशाति भविष्य गृह कोलाहलो भनि रविवार आगमिष्य इत पंडित कृतसंोपास सगता तेज सह भूधर तथा तस् ज्येषो भ्रता पंडित जलम पाश्य भूधर से ज्येष भ्रता वजती अस्माक उपदिशत अस्माक उपाय क्रीरामकृष्ण यूय मुस व्याकलताे ईश्वर आक्यन्न मुक्षव संसारे नष्ट स्त्री वासी नष्टा स्त्री सर्व गृहकर्म समाचरति इव पर तन्मन उपपत रात्रिन्दिवीन वर्त सांसारिक कर्म कुर कि मन सदाधी निधे पंडितः पय पिबती श्री प्रभो वदी आसने उपविश्य पीब पानादनत पंडित वजती थया तो गीताधीता यंस गणयी मनयर सेशेषक्ति अस्थि यदिभूतिम श्रीमदुर्जीतमे वा श्रीरामकृष्णवश्यक्ति अस्त पंडित महोदय यद्रत गृहवान्न साध्यवसा क्या किं श्री प्रभु उपरुद्ध सन तत एव भविष्य ततएव अन्वचा तद्वाचं तत आबृणोद श्रीरामकृष्ण भक्ति स्वस्वी विद्यासागर अवदत सकती अदी शक्ति दत्तवा अहम अवदम तरीको जन शतना कथम हंस शक्नो राजा भिटोरिया या एवं मान नाम कथम यदि शक्ति न अभिष्य अहम अवदम या नवा तदा वदी आम मनयामी पंडित प्रस्थाननमति गृहत्वा तथा श्री नतिम प्रभु भौमनतिमेदय संगीन मित्राणेमु श्री प्रभु, प्रभु वदी पुनरा गंजिका सेवी गंजिका सीवन दृष्टि ह्लादे सार आलिंगति अन्द्वा मुख गुहय गमीय दृष्टि अंगंह अपरम श्रृंगेण आहती समेशाम हा पंडिते प्रस्थिते श्री प्रभु हसन वदी विगल जात एकेन आशा एव अपि दृष्टि केद्रिक विनयी किंच सर्वा वाच गृति अषाढ़ शुक्ला सप्तमीतिथि पश्चिमिंदे चंद्रालोको निपतिभु त्रद्मे उपेष्ट अस्त मटर महोदय प्रणमती श्री प्रभु सस्नेह वजती गमीसमशय महोदय तरी श्री श्रीरामक एकदा समेशाम चिंतवान्न अस्हमेसो यामी तव स्थान सकद या किटर्मोदय आम तत्म